आज परात पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का आविर्भाव का अगला दिन अधिवास तिथि ये अधिवास तिथि में आज सत्संग का बारे में जो प्रवचन रखा गया आई थिंक इट इज क्वाइट नेचुरल क्योंकि संत महात्मा का प्रवचन संग करना जो है इसके द्वारा भगवान का धाम भगवान का नाम भगवान का जो लीला सब कोई जान सकता है ये जानने का चांस है सत्संग का महिमा अगर आपको मालूम ना हो तो भले ही आप काल लंबा चौड़ा प्रवचन रख दो भगवान श्री कृष्ण बारे में तो इसका कोई वैल्यू नहीं है भगवान का पास जाने के लिए जो रास्ता बताया गया संत संगों इसके द्वारा आपका अंदर में ये ज्ञान हो जाए कि पहले सत्संग सत्संग जैसे हुए उसके मुताबिक आपका भजन का जो रास्ता वो खुलेगा भजन करने जाओ तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का ही भजन आप करोगे ऐसा कोई बात नहीं किसी संप्रदाय में राम जी का भी भजन करता है किसी संप्रदाय में नृसिंह भगवान का भी भजन करते हैं तो कृष्ण भजन में क्या विशेष है व्हाट इज द स्पेशलिटी इन कृष्ण भजन महाराज कृष्ण भजन में ये स्पेशलिटी है जे नंदन, नंदन भगवान श्री कृष्णों में तमाम रसों का तमाम रसों का एकत्रित अवस्थान है भगवान श्री रामचंद्र में पूरा एकदम तमाम जो रस का जो स्थिति ये नहीं है भगवान श्री कृष्ण चंद्र में सारे ये जो शांतो दासो सखो बासल्यो मधुर ये पांच रसों का खुल्लम खुल्ला लगातार है वो आपको मजा मिलेगा लेकिन श्री राम जी में ये मधुर लीलाओं का ये भी सब सब ज्यादा कुछ इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ही भजन सबके ऊपर विचार में आता है भागवत या सारे तमाम शास्त्रों का ये आया है कि कृष्ण भजन सबसे ऊपर है ये कोई ऐसा नहीं कि हमने अपना संप्रदाय का विचार करने बैठे तो महाराज आप तो बोलोगे ऐसा विचार नहीं जो भी है अच्छा है कि आप आए हो ये सब विचार सुनने के लिए बाकी संत महात्मा लोग बैठे हुए हैं इन लोगों से भी कुछ आ, कुछ विचार आप सुन लो अच्छा है बांछा कल्पतर्वश्य के पास बैवैच पति तान पावन भव भयो भ्यो नमो